नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और सैटरडे है पांच बज चुके हैं आप पांच बजे आप जो है इस कार्यक्रम को सुनते हैं और खास करके हम अपने युवा साथियों को टारगेट करके इस प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं ताकि नए नए करियर के जो ट्रेड्स हैं या कोई नई चीज आ जाती है मार्केट में तो उसको कैसे हम लोग सुन सकते हैं समझ सकते हैं या उस पर हम लोग काम कैसे कर सकते हैं इस विषय को लेकर हम आते हैं ताकि आप अपना करियर में कुछ अलग हटके करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं नॉर्मल जो करियर अपना बनाना है पढ़ाई के साथ साथ कॉमर्स या फिर साइंस या फिर आर्ट्स लेके उसमें भी किस तरह से हम कुछ नया कर सकते हैं ये सारी बातें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और खास इस शो में हम लोग एक्सपर्ट से बात कराते हैं ताकि आपको सही जानकारी और एक्सपीरियंस के साथ मिले तो आज के शो को सजाने के लिए शिवम सर्वस्व है जिनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं आज हम लोग बात करेंगे कि करियर इन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट क्योंकि आज सारा जमाना इंटरनेशनल जो भी है डिजिटल हो गया है डिजिटल इंडिया की भी बहुत नाम है हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री भी इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है और इसको अवेयरनेस के तौर पर हम सभी लोग देख रहे हैं कि इंडिया में ये एक नाम हो गया है डिजिटल इंडिया तो ये कैसा काम कर सकता है कैसे हम इसमें जुड़ सकते हैं वैसे बहुत सारे पहलू हैं लेकिन फिर भी एज ए स्टूडेंट मैं अपना करियर को कैसे इसमें देखता हूं उस विषय को हम लोग आज कोशिश करेंगे जानने की एक बार फिर से शिवम सर्वस्व का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए दोबारा है न फिर से एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दें और आप जल्दी ठीक हो गए हैं अभी-अभी आपने डेंगू से लड़कर आप अपना तबीयत को ठीक किया है तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको बहुत सारी दुआएं आपका हेल्थ अच्छा बना रहे ऐसी शुभकामनाएं करते हैं एंड स्वागत है आप अपने बारे में बताइए बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो जैसे की आप जानते हो कि मैं के... क्रिएटिव एजेंसी चलाता हूं दिल्ली में तो वो हम लोग बेसिकली ऑनलाइन ही जाते हैं सारे क्लाइंट्स के लिए क्योंकि आज के डेट में ऑफलाइन थोड़ा महंगा हो गया है क्लाइंट्स के लिए प्लस क्या है कि अगर आप जितने भी बड़े प्लेयर्स को देखो अगर आप आज के डेट में देखो तो एम का फोन हर आ, कोई खरीद रहे हैं इंडिया में मतलब उन्होंने मिलियंस ऑफ यूजर बेस बना लिया इंडिया में और इसके लिए उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट मीडियम ही यूज़ किया जिससे क्या हुआ कि उनका जो यूजर एक्जिशन कॉस्ट है एक तो वो घटा ऊपर से बहुत कम टाइम पे उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच दिया तो ये एडवांटेज होता है जब आप ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन में शिफ्ट करते हो क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ऑफलाइन कर रहे होते हैं तो बिल्कुल ट्रेडिशनल मीडियम होता है तो ट्रेडिशनल मीडियम में इश्यू क्या होती है कि सबसे पहले तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है दूसरी चीज क्या होती है की आपके पास कोई एनालिटिक्स नहीं मिल पाता है ना कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है दूसरी चीज क्या होती है कि आपको ना कोई एनालिटिक्स नहीं रहता मान लो कि आप मेरे जैसे ही बिजनेस चला रहे हो ठीक है मैंने एक पेम्पलेट बोर्ड लगा दिया बाहर अब क्या आपने भी उसे देखा बट आप मेरे यूजर कन्वर्ट तो नहीं होंगे मतलब मेरा जो पैसा लगा आपको दिखाने में वो, वो एक तरह से वेस्ट जा रहा है लेकिन क्या होता है जब हम डिजिटली जाते हैं यूजर्स को टारगेट करते हैं अपने सबसे पहले हम क्या करते हैं अपना एक सेगमेंट बनाते हैं कि हमें कितने से कितने उम्र के लोगों को टारगेट करना है किस लोकेशन में टारगेट करना है जैसे मान लो कि अगर टारगेटिंग में आप दिल्ली देखते हो तो दिल्ली के 25 माइल्स का रेडियस इसके लोग ही हैं इसमें लड़कों का टारगेट करना है या लड़कियों का टारगेट करना है तो सबसे पहले आप अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर देते हो उसके बाद क्या होता आप सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाओगे मतलब जो बाकी लोग हैं उनको आपका एड नहीं दिखता है तो इससे फायदा ये होता है कि आपका जो कन्वर्जन होता है वो मैक्सीमाइज हो जाता है शिवम सर्वस्व जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना एक क्रिएटिव आइडिया जो है हमारे साथ शेयर किया और आप एक क्रिएटिव बिजनेस भी करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग शुरुआत में जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का क्या फायदा है तो एक्चुअली मैं ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है क्या चीज़ उसको थोड़ा सा अलग सा डिफाइन कीजिए क्या कॉमन जो नए बच्चे हैं युवा साथी हैं वो अपना पढ़ाई के साथ साथ इसमें कैसे जुड़ सकते हैं या इसमें जैसे कि आपने कहा इन्वेस्टमेंट की बात आती है कोई भी बिज़नेस का छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होता ही है तो हर बिजनेस को करने के लिए हमें एक लमसम अमाउंट हमारे पास होना चाहिए ताकि बिजनेस हम सुचारू रूप से शुरू करें तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का ये जो बिज़नेस है इसको कैसे कर सकते हैं और ये क्या चीज़ है वो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे तो अच्छा होगा ऑनलाइन बेसिकली अवेयर के बारे में जाने दूसरा होता है स्टेट ऑल इन कॉम्पिटिशन जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उससे आपका प्रोमिस आपका जो प्रोडक्ट हो सर्विस है वो ज्यादा प्रोमिसिंग होनी चाहिए तीसरी हो गई उसमें लीड जनरेशन ठीक है ताकि लोग आए उससे लीड जनरेट हो चौथी होती है कि साइडवेज बिजनेस अपॉर्चुनिटी सपोज आपने कोई बिजनेस खड़ा करा और लोग उसकी फ्रेंचाइजीज भी लेना चाहते हैं तो आप वहां से भी कर सकते हो पांचवी जो आज के डेट में जाता है ऐप इंस्टॉलेशन लोग अपने ऐप्स बनाते हैं और चाहते हैं कि लोग मैक्सिमम उसको इंस्टॉल करें तो ये पांच चीजें होती हैं बेसिकली इसमें और भी डीप में जाओ तो इन पाँच चीजों को आप बैफर्गेट कर तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं बट मेन जो फ्रेम होता है वो इन पाँच चीजों पर डिपेंड करता है अब क्या होता है कि जब इन सारी चीज़ों को करवाना है तो हम ऑनलाइन के मीडियम यूज करते हैं जैसे गूगल का सर्च इंजन एक मीडियम होता है फेसबुक ट्विटर लिंकड इंस्टाग्राम जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये दूसरा मीडियम होता है प्लस आपके जो ईमेल्स होते हैं ईमेल जब आप भी जब भी आप ई यूज करते हैं आपको बहुत सारे ई आते हैं उसमें एडवर्टीजमेंट भी आती है जिसको न्यूज़ कहते हैं तो वो इसका तीसरा मीडियम होता है चौथा मीडियम हो जाता है एस लोग एस करते हैं आपके पास आता है फिर व्हाट्सएप आती है तो ये सारे चैनल्स हम ने कहते हैं ये चैनल्स ऑफ हो गए अब क्या हुआ एडवर्टीजमेंट क्या होता है बेसिकली एक प्रॉमिसिंग एड इसमें 80 20 रूल फॉलो होता है जो भी आप क्रिएटिव बनाते हो तो उस क्रिएटिव में क्या होता है 80 परसेंट रहता है आपका इमेज 20 परसेंट टेक्स रहना चाहिए मतलब की आपकी जो इमेज होती है उसे आपके मैक्सिमम मैसेज को डिलीवर करना चाहिए सपोज एक, सपोज आपको कोई हेल्थ प्रोडक्ट है मान लो अल्कलाइन वाटर का कोई हेल्थ प्रोडक्ट है अब क्या कि उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें क्या कर चाहिए एक अच्छी सी लेडी रहनी चाहिए जो पानी पी रही है क्योंकि अल्कालाइन वाटर पीने से आप हेल्दी हो जाते हो तो स्टे हेल्दी विथ अल्कालाइन वाटर अगर हम इस कैंपेन को उसके साथ चलाते हैं तो क्या होता है कि लोगों को दिखता है ये प्रॉमिसिंग है प्लस वो इमेज क्या होता है उनके दिमाग में एक परसेप्शन बना देता है टुवर्ड्स तो दट प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट है काफी अच्छा है और वो क्या करते हैं फिर उस ऐड पे क्लिक करते हैं और आपका लीड जनरेशन फॉर्म है या फिर मान लो कोई टोल फ्री नंबर है जिसपे उन्हें कॉल करना चाहिए वो आपसे डायरेक्ट उस चीज की जानकारी लेते हैं कभी कभी क्या होता है कि ये जो कन्वर्जन होता है ये डायरेक्ट नहीं होता है कैरी ओवर में भी होता है कैरी ओवर क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूँ जैसे मान लो आपने कोई ऐड देखा आज है ना अब क्या है? वो चीज़ ऑफलाइन अभी आपको मिल रही है आप शॉप गए जैसे आपने किसी बिस्किट का ऐड देखा आपने सोशल मीडिया पर देखा अच्छी अच्छा चलो ठीक है फिर आप वो शॉप गए तो शॉप में आपको वही बिस्किट वहां पे मिली तो आपने क्या क्या उसे खरीद लिया तो इट्स बिकॉज ऑफ द कैरी ओवर आपने एड देखा आपके दिमाग में परसेप्शन बनी और आप उस चीज को खरीद रहे हो एंड ऑफ द डे क्या है जो सप्लायर है या फिर जो बिजनेस ओनर है सेल्स डायरेक्ट उसको जा रही है या फिर तो डायरेक्ट मीडियम से जब लोग तुरंत कन्वर्ट होते हैं या फिर कैरी ओवर में जब वो थोड़ा टाइम लेकर के कन्वर्ट होते हैं तो इस तरीके से ऑनलाइन एडवर्टिजमेंट की जाती है शुभम सर्वस्व बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट क्या है उसके बारे में आपने जानकारी दिया आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं वक्त हो गया ब्रेक का तो मैं चाहूंगा कि शुभम सर्वस्व आपका बहुत ही खूबसूरत गीत जो आप बार बार सुनना पसंद करते हैं उसकी एक लाइन सुना दीजिए हमें <laughs> लक्ष्य को हर हाल में पाना है यही रास्ता है तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है है तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है तुझे अब ये दिखाना तो, कोई तो पर्वत कोई टकराए तो ताकत कोई दिखलाए तो तो कोई मंडलाए तो मुश्किल कोई आ जाए तो पर्वत कोई टकराए तो पर से, से से पर, पर से चाहे पर से आग लिपटे जाए पैरों से नाग पर से चाहे पर से We put it down, we put it down. जो कोई चले थरती हिले कदमों तले क्या दूरियां क्या फासले मंजिल लगे आके गले हिम्मत से जो कोई चले थरती हिले कदमों तले तू चल ही अब सुबह शाम झुकना झुकना सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम तो पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है तुझे अब ये दिखाना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 करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप मोटिवेशनल सॉन्ग अभी आपने सुना जो हमारे शिवम साहब का बहुत ही प्यारा सा गीत है देशभक्ति वाला गीत और लक्ष्य को लेकर हमें आगे बढ़ना है और युवा साथियों को शायद ये गीत बहुत पसंद आता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य को ढूंढते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये गाना जो है मोटिवेट करता है हमें आगे बढ़ने के लिए तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में फिर से एक बार शिवम सर का बहुत बहुत स्वागत है और एक बात पूछना चाहूंगा जैसे कि हमने कहा इन्वेस्टमेंट वाली बात वो पूरा क्लियर नहीं हुआ तो मैं चाहूंगा कि किस तरह से होता है कितना करना पड़ता है उसके बारे में बताइए तो बेसिकली क्या होता है इसमें स्किल्स ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं एज कम्पेयर टू फंड क्या होता है सबसे पहले आपकी किसी भी चीज का कैंपेन बनता है जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा अच्छे दिन आने वाले है तो ये कैंपेन था ठीक है तो सबसे पहले तो कैंपेन का एक बिग आइडिया होता है बिग आइडिया कि हमें चाहिए क्या हमारा गोल क्या उसके हिसाब से हम बिग आइडिया जनरेट करते हैं फिर हम उसे बायफर्क्रेट करते हैं छोटे छोटे पार्ट में जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं तो पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है हमें अच्छे दिन चाहिए महंगाई बढ़ी हुई है अच्छे दिन चाहिए बेरोजगारी हो रखी है अच्छे दिन चाहिए ये छोटे छोटे आइडियाज में ब्रेक करते हैं फिर क्या होता है हर आइडिया पे दो दो तीन तीन क्रिएटिव बनाते हैं फिर उसे देखते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है फिर हम क्या कहते हैं उस जो प्रॉमिसिंग क्रिएटिव है हमारा उस आइडिया को हम पिक करते हैं और फिर उसे सोशल मीडिया के चैनल्स पे जैसे मैंने पहले कहा सेगमेंटेशन करते हैं उस पे जाते हैं अब क्या होता है अब आता है यहाँ पे पैसे की बात ठीक है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो तो ये डिपेंड करता है आप कितने लोगों तक पहुंचना चाहते हो अगर आप दस लोगों तक पहुंचना चाहते तो उसका बजट कम आएगा अगर आप दस लाख लोगों तक पहुंचना चाहते तो उसका बजट ज्यादा आएगा तो बजट कंट्रोल सीधा आपके हाथ में होता है कि आपको कितना बजट लगाना है जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात आती है कि वो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट डाल करके स्टार्ट कर सकते हैं तो सही बताऊँ जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था नॉलेज इज फ्री ऑनलाइन अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो हर चीज की नॉलेज आपको फ्री है मतलब कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि कैनवा है तो कैनवा का जो ट्यूटोरियल सेक्शन अगर आप वहाँ पर जाओगे तो एडवर्टीजमेंट के बारे में पूरी बेसिक्स दी जाती है किस टाइप का फोन यूज करना चाहिए किस टाइप की कलर कॉम्बिनेशन यूज करने चाहिए अराउंड सेवेंटी टाइप का एल्गोरिदम होता है एडवर्टीजमेंट में जो हम लोग वेरिएशन कहते हैं उससे हम यूज़ करते हैं तो सारों का डिटेल विथ एग्जांपल्स वहाँ पे दिए हुए हैं वो लोग इजीली पढ़ के सीख सकते हैं उसके बाद क्या होता है उन्हें डिज़ाइन करने के लिए थोड़ी सी स्किल्स चाहिए होती है फोटोशॉप आना चाहिए या फिर डिजाइनिंग स्किल्स आनी चाहिए डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आनी चाहिए वो भी आपका जो ट्रायल वर्जन होता है हर सॉफ्टवेयर का फ्रीली अवेलेबल होता है वो लोग उसे डाउनलोड करके बड़े आराम से सीख सकते हैं और कॉलेज वाले तो आई थिंक उन्हें क्रैक करना भी आता ही है ना क्योंकि हम भी कॉलेज में रहते हैं तो हमें पता है तो दे कैन क्रैक ऑल्सो और वो इससे अपने क्रिएटर्व बना सकते हैं फिर क्या होता है जब हम किसी क्लाइंट के लिए उसे बूस्ट करने जाते हैं जैसे हमने सपोज फेसबुक पे या फिर हमने गूगल पे बैनर एड चलाया तो उसके लिए क्या होता है आपका डेली बजट डिसाइड होता है आप तीन रुपए डेली का खर्च करना चाहते हो तीन हजार रुपए खर्च करना चाहते हो तीन लाख रुपए खर्च करना चाहते हो तीस लाख रुपए खर्च करना चाहते हो वो टोटली आप पे रहता है कि आप कितना लीड कंज्यूम कर पाओगे सपोज मैंने तीन सौ रुपए में दस लीड आई और मैं दस क्लाइंट को ही डील कर सकता हूँ ग्यारहवें क्लाइंट को मैं नहीं डील कर सकता तो मैं एक्सेस बजट लगाऊंगा तो मैं ओवरबर्डन हो जाऊंगा ठीक है तो क्या होता है कि जितना आप सेल कर सकते हो जितनी इन्वेंट्री आप उतनी ऑर्डर्स लेते हो जैसे ऑनलाइन वाले भी करते हैं जैसे आपने अपने फ्लिपकार्ट पे देखा होगा मोबाइल आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो उसका एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया तो वो खत्म हो गया तो अब लोग क्या है उसमें और ऐड नहीं कर रहे जब तक उनके पास इन्वेंट्री नहीं आती तो इसी तरीके से चलती है तो इसमें इन्वेस्टमेंट पार्ट अगर सीखने की बात आती है तो स्टूडेंट्स के लिए जीरो होती है ठीक है एग्जीक्यूशन में ऑफकोर्स पैसे लगते हैं तो वो क्लाइंट के पैसे होते हैं क्योंकि आप उन्हें बताते हो कि इस कैंपेन से यही रिजल्ट आने वाला है और हाँ एक दो बार हिट एंड ट्रायल तो करना पड़ता है थोड़े पैसे बर्न होते हैं जैसे आप सीखते भी हो गलतियों से और फिर आप अच्छा कर पाते हो एडवर्टीजमेंट में से दूसरा दूसरा जो सर्च पार्ट आता है सर्च इंजन एड तो सर्च इंजन एड बिल्कुल पेड होता है उसमें क्या होता है कि आपको दो तीन वेरिएशन डालने पड़ते हैं कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करने पड़ते तभी आपका एड जाके अप्रूव होता है तो वो भी डिपेंड करता है आप कितना ट्राफिक चाहते हो जैसे हमारे कुछ क्लाइंट है उनका तीन रुपए का बजट है एक दिन का कुछ क्लाइंट है जिनके दस रुपए का बजट है एक दिन का कुछ लोग हैं जो सिर्फ दिल्ली को टारगेट करते हैं कुछ लोग एक साथ टारगेटे करते हैं, है करते हैं तो डिपेंड करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्र जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं और खास युवा साथी जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर डिजिटल डिवाइस को यूज कर रहे हैं अच्छी बात लग रही है मुझे लगता है की वो लोग इन सारी चीजों को बहुत जल्दी ग्रैप कर पाएंगे और समझ पाएंगे और कर भी सकेंगे तो बहुत ही अच्छा आइडिया आपने दिया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को ये चीज़ पसंद आ रही हो आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें जैसे कि हमने बजट की बात की और इसमें इनकम पॉसिबिलिटीज कितने हैं कैसे हम अपने करियर इसको पूरी तरह से डिपेंड करें या पार्ट टाइम करें थोड़ा सा उसमें भी क्या है बच्चों को हमेशा जब भी नौकरी की बात आती है या बिजनेस की बात आती है इनकम कितना होगा ये भी सोचते हैं तो आपके हिसाब से इसमें कितना इनकम पॉसिबिलिटीज़ है उसके बारे में बताइए तो जहाँ तक इनकम पॉसिबिलिटी की बात आती है तो अपर लिमिट तो कभी भी इनकम का कुछ डिफाइन नहीं होता आप जितना क्लाइंट सर्व कर पाते हो जितनी बड़ी टीम कर लेते हो जितने आपके क्लाइंट के रिलेशनशिप मैनेजर्स रहते हैं क्लाइंट्स को हैंडल करने में सक्षम रहते हो आप खुद इनकम जनरेट कर सकते हो लेकिन अगर स्टार्ट की बात आए तो आप इनिशियली फाइव पर मंथ वाले क्लाइंट भी पकड़ सकते हैं जिनका आप पांच में काम करें इनिशियली क्योंकि आपको सीखना भी है और अगर आप ज्यादा बजट क्लाइंट का लगवा दोगे तो फिर क्या होगा वो क्लाइंट आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा क्योंकि उसके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो चुके होंगे तो इनिशियली जैसे हम एक पायलट रन कहते हैं हर क्लाइंट के लिए आप 5000 का एक कैंपेन चलाओ मान लो उसमें से उसके 10 लीड जनरेट हो गए 20 लीड जनरेट हो गए 50 लीड जनरेट हो गए तो उस क्लाइंट का आपके ट्रस्ट फैक्टर बन गया hmm. अब क्या वो आपको बढ़ा के बजट देगा की मेरे पांच लाख की सेल होगी तो मैं एक लाख लग रुपये लगा दो अब क्या है कि आपकी इनकम ग्रेचुअली इंक्रीज होती जाती है तो इसमें क्या होता है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है ठीक है आप जितने रिजल्ट क्लाइंट को देते जाते हो क्लाइंट उतना आपके साथ जुड़ता जाता उतने सारे को भी करता है क्योंकि में अगर आप खुद की भी करते हो, तो क्लाइंट्स आते हैं बट क्या होता है की जो रेफरल एड आता है ना जो रेफरल बिजनेस जैसे हम कहते हैं वो सबसे ज्यादा आता है क्योंकि क्या होता है अगर एक मान लो एक ज्वेलर थे हमारे क्लाइंट उनका हमने रिजल्ट लाया तो उन्होंने तीन अलग अलग ज्वेलर जो उनके फ्रेंड है उन्होंने उनका भी काम हमें ला करके दे दिया तो इससे क्या होता है जो रेकरिंग इनकम का फ्लो होता है वो बढ़ जाता है प्लस रेफरल से आपका इनकम इंक, हमेशा डबल ट्रिपल होता रहता है तीसरी चीज़ सबसे मज़ेदार बात जो ऑनलाइन में है वो ये है कि एक बार ही आपने कैंपेन चला दिया तो बस आपको मॉनिटर करना उसमें और कुछ नहीं करना तो उस उस टाइम में आप दूसरे क्लाइंट का कैंपेन डिजाइन भी कर सकते हो तो ये माइलेज मिलता है ऑनलाइन में ऑफलाइन में, में इतना कुछ नहीं मिलता और जो सबसे खूबसूरत बात जो क्लाइंट को अच्छी लगती है वो ये होती है कि इसमें जो एनालिटिक्स मिलती है वो थर्ड पार्टी सोर्स होती है की, मेरा कोई खुद का नहीं रहता, किया हुआ वो मैं हमेशा किसी प्लेटफॉर्म का, का खुद का एनालिटिक्स है, दिखाते हैं फेसबुक का फेसबुक का, के कंसोल में जाओगे एडवर्टीजमेंट कंसोल में तो उनका आ जाता है इतने पैसे खर्च हुए इतने रिजल्ट आए इतना पैसा पर रिजल्ट लगा वो सारा थर्ड पार्टी रिपोर्ट आता है तो फिर टोटल तो, ट्रांसपेरेंसी रहती है मतलब आप कोई ब्लफ नहीं करते क्लाइंट से तो क्लाइंट भी हमेशा खुश रहते हैं कि उन्हें पता है इन्होंने ईमानदारी से काम करा है और आपको हमेशा जो भी आपका डिमांड रहता है जितने भी बजट का आप कैंपेन बनाते हो वो हमेशा आपको ओवर पे ही करते हैं, अंडर पे कर नहीं करते हैं। ये बेनिफिट है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को बहुत सारी बातें जो है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट क्या है कैंपेन क्या है उसके बारे में मोटे तौर पर पता चल गया होगा और जो लिंक्स बताया गया है आपको कैनवा के बारे में बताए जहाँ पर आप सीख सकते हैं किस तरह से हम सर्च इंजन में जाकर अपना प्रोफाइल बना सकते हैं या फिर अपना बैनर बना सकते हैं या कोई ऐसा अट्रैक्टिव चीज आप क्रिएट करने के लिए इसके लिए जो भी कुछ सीखना है आपको वो ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है बात आती है जब इन्वेस्टमेंट की जब आप पूरे दिल से इन चीज़ों को करना चाहते हैं किसी भी काम को करना है तो थोड़ा लर्निंग पार्ट तो होता ही है और लर्निंग आपका होने के बाद आप फिर उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ाएंगे और छोटे तस् छोटे से शुरू करके धीरे धीरे आप ग्रेजुअली आगे बढ़ सकते हैं और फिर जैसा आपका अनुभव होगा वैसे आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छा आइडिया उन्होंने दिया शिवम जी ने कि भाई जब भी आपके पास कोई प्लैंट आता है तो उसको एक छोटे अमाउंट से आप अगर उसको बहुत सारा बेनिफिट देते हो तो वो आप पे विश्वास कर लेगा और आपको ज्यादा अमाउंट भी दे सकता है तो ये बहुत जरूरी है कि इन चीजों में जब भी आप क्लाइंट के साथ डील करते हो तो उसका भी बेनिफिट हो ये अगर आप सोच करते हो काम तो शायद मुझे लगता है कि आप सही जाएंगे अगर अपना फायदा सोचेंगे और ज्यादा अमाउंट पहले ले लेंगे और उनका बिजनेस नहीं होगा तो हो सकता है जैसे शुभम जी ने कहा वो फिर से कभी आपके पास वापस लौट के नहीं आएगा तो ये बातों का थोड़ा सा मार्केटिंग स्किल्स को स्किल्स को आपको जानना पड़ेगा समझना पड़ेगा हाँ एक बात है कि इसको आप करते करते सीख सकते हैं सिर्फ मेरा शो सुन के या इस कार्यक्रम को सुनकर आप कर लेंगे ऐसी बात नहीं लेकिन यहां जरूरी है कि आपको एक आइडिया देना हम लोग ने आइडिया आपको दे दिया लेकिन अब इसके ऊपर काम करना आपका खुद का अपना ओन स्किल्स को डेवलप करना है तो इसीलिए सुनिए अगर नहीं समझ में आए तो जरूर आप फोन करके या मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप अपना नाम लिखिए और क्या आपको पूछना है वो पूरा डिटेल दे, दे देंगे तो आने वाले एपिसोड में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे बातचीत भी करेंगे ताकि आपको और भी अधिक जानकारी मिल सके शुभम सरवस्व जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू सो मच हमारे इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जाते जाते हमारे विद्यार्थी मित्रों को एक छोटा सा मैसेज कोट कीजिए जो मोटिवेशनल हो आ, सर एक ही मैसेज है जो मैं खुद भी फॉलो करता अगर स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा <laughs> अगर कुछ भी करना है तो आपको जलना तो पड़ेगा ही है ना न तो मैंने इसका पोएम में लिखा आपको कभी अगले शो में सुनाऊंगा है ना तो और जो भी स्टूडेंट्स है उनके जो भी क्वेरीज हैं ठीक है तो वो मुझे ट्विटर पे पूछ सकते हैं है ना एट द रेट आईलैंड ग्लोबल ए वाई l आई एन जी l ओ बी एल ये हमारा ट्विटर हैंडल है कंपनी का तो आपको जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पे डायरेक्टली हमसे पूछिए हम आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई करेंगे ही करेंगे है ना क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि और भी स्टूडेंट्स ग्रो करें Same. So, basically we are ready for you. चलिए शुभम सर ने आपको बहुत अच्छा लिंक भी बताया आप ट्विटर पर जाके उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम है कभी कभी क्या होता है कोई नई चीज आती है तो हो सकता है कि आपके पास बहुत क्रिएटिव आइडिया हो लेकिन वो सक्सेस हो सकता है किस मुकाम पे कैसे कैंपेन करना है कहाँ पर ये टारगेट ऑडियंस आपको मिलेंगे वो थोड़ा जानकारी जो ऑलरेडी उस बिजनेस में काम करें उनसे वो आइडिया मिल सकता है तो आप इनसे संपर्क बना रख सकते हैं ट्विटर पर जाकर अपना जो है प्रोफाइल एक्सचेंज करके बातचीत करके या कमेंट करके आप सब प्रश्न के भी उत्तर पा सकते हैं तो चलिए आप सभी अच्छा करें करियर अच्छा बनाएं अपना और देश का नाम रोशन करें ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और शिवम जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुने हैं 90.4 एफएम सुनते रहो, रहो। हिम्मत से जो कोई चले धरती हिले सुना है मंजिल लगे आगे गले हिम्मत से जो किले गल यू ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम तू चल चलू ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो है तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है तुझे अब ये दिखाना